देवी भागवत चौथा स्कंध शुक्राचार्य के द्वारा दैत्यों को साप व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित हो शुक्राचार्य तुरंत वहां से चल पड़े अब बृहस्पति का हृदय हर्षोल्लास से भर गया कुछ समय तक तो सावधान होकर वे वहीं रहे तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को साप दे दिया है यह जानकर वे शीघ्र ही चल दिए जाते समय बृहस्पति ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया था स्वर्ग में जाकर ने इंद्र निश्चय को शाप दे दिया है। और फिर मुझसे भी वे त्याग दिए गए है इस प्रकार उनको मैंने निराधार बना दिया है महाभाग अब सभी प्रधान देवता युद्ध करने की तैयारी कर ले वे दैत्य तो मेरे प्रयास से साप द्वारा स्वयं जल पुन गए हैं उस समय बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही, संपूर्ण देवता का हंसने लगे। सबने बृहस्पति बड़ा स्वागत किया फिर युद्ध करने की राय की और बैठकर आपस में विचार, विचारने लगे निश्चित हो जाने पर सभी देवता एक साथ निकले और दानवों के सामने पहुंच गए देवता अमित बलशाली तो थे ही उनमें उत्साह की भी कमी न थी बड़े उमंग के साथ युद्ध करने के लिए वे पहुंचे थे गुप्त रूप से बृहस्पति की सहायता उन्हें प्राप्त थी उनकी स्थिति जानकर दैत्य अत्यंत चिंतित हो उठे बृहस्पति की माया ने उनकी बुद्धि को हल लिया था वे आपस में कहने लगे महात्मा शुक्राचार्य हमारे आराध्य देव है किंतु वे कुपित होकर चले गए बृहस्पति महान नीच एवं कपट करने में परम प्रवीण है वह भी हमें ठग कर चला गया अब हम क्या करें कहां जाएं, शुक्राचार्य की अत्यंत क्रोध में भर गए हैं सहायता प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार उन्हें हर्षित एवं संतुष्ट करें इस प्रकार विचार करके सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य के पास गए उस समय दानवों का सर्वांग भय से काप रहा था मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वे चुपचाप खड़े हो गए उस अवसर पर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी उन्होंने दैत्यों से कहा यजमानों मैंने तुम्हें सम्यक प्रकार से समझाने की चेष्टा की किंतु उस क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हित कर पवित्र एवं उचित वचनों का भी अनादर कर दिया तुम बृहस्पति के वशीभूत हो गए अभिमान के मद ने तुम्हे मतवाला बना दिया था अतएव मुझे अपमानित करने के लिए तुम तत्पर हो गए अब उस अनादर करने का बुरा फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है तुम्हारा सर्वस्व छीन गया तुम वहाँ चले जाओ जहाँ वह छलिया बृहस्पति देवताओं का काम बनाने के लिए धूर्तता किए बैठा है मैं उसके जैसा वंचक नहीं हूँ